सात जून दो हज़ार अठारह गुरुवार का दिवस है और हरिहद आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सब सबका तो स्वागत है आज श्रीमती हमारे पहले बार नहीं है तो हम सब स्वागत करते हैं तो हमारे पड़ोस में नए रहने लगे हैं ना तो उम्मीद है अभी हम परमेश्वर के स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं सुर उत्पल की लिखी रचना ईश्वर प्रतिविज्ञाकारी का और उसमें पाँचवें आनी को हम पढ़ रहे हैं पाँचवा आनी थोड़ा बड़ा है जिसमें कुल इक्कीस सूत्र हैं अब तक हमने चौदह सूत्रों पर अध्ययन किया है और आगे के सूत्र उनका हिंदी अनुवाद बोर्ड पर लिखा है उनको हम समझने का प्रयास करते हैं और उनको समझने के प्रयास के पहले आरंभिक कुछ मिनटों में इस आश्रम की भावना के बारे में बता दें क्योंकि जब कोई नया आगंतुक होता है तो हम उन्हें इस आश्रम का परिचय जरूर देते हैं तो कि पिछले करीब साढ़े आठ बरस से यह आश्रम संचालित होता है जिसमें हम विश्व धर्म की भावना के अनुकूल अध्यात्म का चिंतन करते हैं विश्व धर्म की भावना का मतलब होता है कि कोई भी इस प्रेम से अछूता न रहे अध्यात्म प्रेम का नाम है और इस प्रेम के दायरे में हम सीमा नहीं बांध सकते कई धर्म सीमा बांध देते हैं जैसे कि हम हिंदू हैं बाकी गैर हिंदू है मुस्लिम है गैर मुस्लिम है ये वैष्णव है ये गैर वैष्णव है परमेश्वर को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि परमेश्वर असीम है उसको किसी भी सीमा में बांधना असंभव है इसलिए अध्यात्म जो ईश्वर का चिंतन करता है तो वो किसी भी धर्म की सीमा के बाहर है धर्म की सीमा से ऊपर है भागवत गीता में कृष्ण यह बात स्पष्ट कर कहते हैं कि समस्त धर्म की सीमाओं को लांघकर कर तुम मेरे पास आ जाओ सर्वधर्म परिवेज मांगकम शरणम बचे क्योंकि धर्म की सीमाओं में परमेश्वर नहीं परमेश्वर उन सीमाओं से ऊपर है धर्म क्या है वो हमें जीने का एक रास्ता बताता है जीवन जीने की एक शैली देता है अनुशासन अनुशासनब करता है हमको विपरीन परिस्थितियों में सामना करने का साहस देता है हमें गलत मार्ग पर जाने से रोकता है इस तरह हमको धर्म आध्यात्मिक के लिए तैयार करता है चाहे वो मुस्लिम धर्म हो हिंदू धर्म हो ईसाई धर्म हो कोई तो सभी धर्म धर्म हमको हुं। आध्यात्मिकली तैयार करता है और फिर जब हम उन धर्म की सीमाओं से ऊपर उठते हैं तभी हमको परमेश्वर के एहसास का अधिकार होता है परमेश्वर के एहसास का अधिकार और परमेश्वर का एहसास उन सीमाओं के बाहर ही हो सकता है क्योंकि हम किसी भी सीमा में ईश्वर को नहीं देख सकते ईश्वर सीमाओं से परे इस आश्रम में हम इस विश्व और बंधुत्व की भावना से और अध्यात्म के सर्वोच्च चिंतन की भावना से चिंतन करते हैं और इसके लिए हम भारतीय मनीषा की एक शाखा है जिसे काश्मीर शिव दर्शन कहते हैं उसका सहारा लेते हैं काश्मीर शिव दर्शन में कुछ ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों के आधार पर हम अपना अध्ययन क्रम जारी रखते हैं हमारा ग्रंथ जो अवर्तमान में हम पढ़ रहे हैं वो ईश्वर का है इसके अलावा शिवसूत्र विज्ञान अध्ययन तंत्रालो तंत्रसारवेशिका स्पन्धकारिका इस तरह कुछ सीमित ग्रंथ हैं जो काश में शिव दर्शन के अंतर्गत हैं इनमें धर्म से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्वरूप का चिंतन किया और ये जो बातें इसमें कही नहीं हैं वो पूर्णतः धर्म का विज्ञान है जहाँ पर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं वाला ये हमारे विश्व का प्रकार है आध्यात्म वो कभी नहीं हो सकता जो कुछ लोगों का हो और कुछ लोगों को उससे बाहर रखा जाए आध्यात्म एक माँ की तरह है और धर्म शा है उसके बच्चों की तरह है वो ऐसा अध्यात्म हो सकता तो किसी एक बच्चे को ही प्यार करे और बाकी बच्चों का तिरस्कार कर दे इसलिए अध्यात्म सभी धर्मों को प्रेम करता है उनको बच्चों की तरह मानता है और उनको बड़ा करता है जैसे एक माँ का कर्तव्य होता है कि हर बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए एक जिम्मेदार नागरिक बनाए वैसे ही अध्यात्म का कर्तव्य है कि वो सब धर्मों के लोगों को साथ लेकर उन्हें मानवता के मूल धारा में शामिल करें तो इसी भावना के साथ हम अपने आश्रम में अपनी गतिविधियाँ चलाते हैं और इन गतिविधियों में जितने भी रुचि हों वो निर्पात रूप से बिना किसी संकोच के बिना किसी सीमा के आ आशकते यहाँ आने के लिए किसी तरह का न कोई शुल्क है ना कोई बंधन है जात का उम्र का या किसी राष्ट्रीयता का या किसी लिंग का कोई भेद नहीं सबको आ सकते हैं और आनंद से इसे अपना परिवार समझ सकते तो हम इस भावना के इस परिचय के बाद अपना जो सामान्य क्रम है उसको जारी रखते हैं ईश्वर पृथ्वी के कार्य का जो महात्मा उर्बल देव ने करीब 1100 से 1200 सौ वर्ष पहले लिखे थी वो आज अत्यधिक प्रासंगिक है कभी हमको लगता है कि बहुत पुरानी बातें हैं कभी हम कभी पचास साल पुरानी कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमको लगता है प्रासंगिक नहीं है वो तो उस समय की बातें थी कोई बैलगाड़ी पर हटकारा जा रहा है कोई सूचना लेकर कोई बोर्डों पर बेच सूचना देने जाता है तो हमको लगता है सब बहुत पुरानी बातें हो क्योंकि अब तो सूचना क्षण भर में पूरे विश्व में फैल जाए जा मोबाइल लेके सब सारी जानकारी कुछ ही मिनटों में सारे विश्व को मिल जाएगी लेकिन वो कहानी अब हमको चाहे अच्छी लगे चाहे नहीं लगे लेकिन हमको लगता लेकिन है भाई प्रासंगिक मिलेगी क्योंकि प्रासंगिकता का अभाव है लेकिन ईश्वर प्रतिविज्ञाकारिका में कभी भी प्रासंगिकता की कमी नहीं हुई हर शब्द आज उतना ही प्रासंगिक है जितना वो लिखते समय रहा होगा इसका कारण क्योंकि वो परमेश्वर के सुुद्ध स्वरूप को निरूपित करते हैं परमेश्वर अगर हम हमारे हृदय में परमेश्वर की जो भावना आती है धारणा आती है तो शुद्ध रूप में परमेश्वर कैसा होगा ईश्वर कैसा होगा क्या वो हो किसी से सिंहसन पर बैठा होगा क्या स्वर्ग में बैठा होगा क्या वो हो हमसे दूर है हमारे लिए अप्राप्य है क्या हम दीनहीन गरीब उनकी पोच से दूर क्या ऐसा है ईश्वर लेकिन इस सबके विपरीत सत्य सब जो यहां पर निरूपित है और जिसको हम सब लोग पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार भी करते हैं कि परमेश्वर हम सब के भीतर ही नहीं विराजमान हैं वरन सिवा परमेश्वर के और कुछ भी नहीं है जो हम सुनते हैं वो परमेश्वर है जो देखते हैं वो परमेश्वर है जो हम छूते हैं वो परमेश्वर है। यानी सिवा परमेश्वर के इस संसार में कुछ भी नहीं है यही बात यहाँ आज जो पंद्रहवीं श्लोक है इसकी उसमें प्रखरता से कही है इसमें कितना सुंदर तर्क है उस तर्कों को अभी हम अपनी समझते हैं और वो तर्क बड़ा मीठा सुंदर और बड़ा लुभावना है परमेश्वर की जो अवधारणा है वो है कि वो सर्वोच्च सत्ता है उससे बड़ी सत्ता कोई नहीं वो इस संसार का निर्माता भी है और नियामक भी है यानी वो इस संसार नाम की संस्था को चलाता है और वो संस्था के समस्त नियम वही बनाता है प्रकृति के नियम भी उसी के बनाए हुए नियम हैं तो परमेश्वर फिर कैसा दिखता है कैसा रहता है ऋषिकण कहते हैं कि आंख खोलो तो तुम्हें सामने परमेश्वर ही तो दिखाई दे रहा है एक तिनको को ले लो हाथ में तो परमेश्वर ही तो है अगर आपके तो वो परमेश्वर नहीं है तो फिर जरा आप ही बताइए कि वो क्या है आपने एक नाम दे दिया तिनका आपने एक नाम दे दिया व्यक्ति का लेकिन ये नाम तो कुछ भी दे सकता नाम रूप से जब हम उसको दूर करते हैं तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है परमेश्वर ने जब ये संसार रचा जब वो अकेला था ये संसार नहीं था उस समय समय भी नहीं था उस समय अंतरिक्ष भी नहीं था उसने अंतरिक्ष रचा समय रचा परमाणु रचे ऊर्जा रची और अविद्या रची। इन पांच चीज़ों से मिलकर संसार बना जो हम अभी पिछले सूत्रों में पढ़ चुके हैं कि जो अविद्या है इग्नोरेंस ये वो सीमेंट है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है क्योंकि जैसे ही विद्या है इन्हें सत्य ज्ञान मिलता है ये संसार का प्रवृय हो जाता है ये संसार हमको वापस परमेश्वर दिखाई देने लग जाता दे। क्योंकि उसने अपने आप से संसार बनाया उसके पास कोई उपादान कारण मटेरियल कॉज नहीं था जैसे कुम्हार जब मटकी बनाता है तो वो मिट्टी होती है उसके पास जब एक कारीगर मकान बनाता है तो उसके पास सीमेंट होती है ईंट होती है लोहा होता है परमेश्वर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो संसार को बनाए उसने सूर्य बनाया चांद बनाया धरती बनाई मनुष्य बनाए चिड़ियाएँ बनाई पेड़ पौधे बनाए नक्षत्र बनाए आकाश गंगाएँ बनाए एकदम विशाल रचना लेकिन उसका रचयिता के पास सिवाय स्वयं के और कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था तो सब कुछ आया तो कहाँ से उसके अपने स्वरूप से उसके अपने भीतर से आया उसने परमेश्वर ने अपने आप को संसार के रूप में बदला इसलिए संसार क्या है संसार सिवा परमेश्वर के कुछ भी नहीं है जहाँ हम जिधर देख रहे हैं वो परमेश्वर है इसलिए राम सुबास कहते थे जित तो देखो तित तू तो मैं जिधर देखता हूँ तू ही तो तू दिखाई देता है मुझे तो और कुछ भी दिखाई नहीं देता मेरी आँखें पता नहीं कैसी हैं लेकिन मुझे तो सिर्फ परमेश्वर के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देती ये काश्मीर शिव दर्शन की मूल भावना है जो कुछ है ईश्वर है सिवा ईश्वर की कुछ भी नहीं है सत्य सिर्फ ईश्वर है और चर्चा करने ही होगी मात्र हम जो कुछ भी बात करते हैं वो ईश्वर की करते हैं जो कुछ देखते हैं वो ईश्वरीय है जो कुछ सुनते हैं वो ईश्वर का ही संगीत है और जो कुछ छूते हैं वो ईश्वर का ही स्वरूप इस तरह हम सेवा ईश्वर के किसी और को अनुभव नहीं कर सकते हमारी समस्त अनुभूतियाँ परमेश्वर से जुड़ी हैं अगर फिर हम कहें हम क्या हैं हम स्वयं परमेश्वर हैं उन, हमारे भीतर जो एक सत्ता है जो इस शरीर को चलाती बोलना सुनना सूहना देखना ये हमारी इंद्रियों के कार्य हैं लेकिन ये क्यों किसके लिए अगर हमें कैमरा चलता है फ़ोटो खींचता है तो उसके पीछे एक कैमरामैन होता है जिसको सरोकार है चित्र खींचने से उसको चित्र खींचने में मज़ा आता है या वो चित्र खींचने के बाद उसका व्यवसाय करता है या उसकी रुचि है कुछ भी कारण है लेकिन कारण कुछ भी हो हमेशा एक चित्रकार के पीछे चित्र के पीछे चित्रकार कैमरे के पीछे कैमरामैन संगीत के पीछे संगीतकार का होना जरूरी है ऐसे ही इस शरीर की समस्त इंद्रियों के पीछे एक चेतना है जिसको इस इंद्रियों से सरोकार है उसको मतलब है कि आंखें देखें कान सुने चमड़ी छुए नाच सु जबान चखे इन सबसे उसको सरोकार है हम उसको कह सकते हैं कि आंखें देखने का काम क्यों करती हैं क्योंकि चेतना देखना चाहती है कान क्यों सुनते हैं क्योंकि चेतना सुनना चाहती है हाथ क्यों छूते हैं क्योंकि चेतना छूना चाहती है पैर क्यों चलते हैं क्योंकि चेतना चलना चाहती है इसके पीछे इस शरीर को चलाने के पीछे मात्र एक चैतन्य है जिसको इस शरीर से सरोकार है कंसर्न है उसको मतलब है कि मैं इस शरीर से ये काम करूँ जब तक ये शरीर से उसको किसी को कंसर्न नहीं हो किसी को मतलब नहीं हो तो ये शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है मैंने कार खरीद ली रख दी उसको गैरेज में नहीं चलाना बरसों तक तो बरसों तक वो फालतू तो पड़ी रहेगी क्योंकि मेरा जिस दिन उससे सरोकार होगा मतलब होगा कि नहीं आज मेरे को इसमें बैठ इंदौर जाना है तो ही मैं उसका उपयोग करूँगा क्योंकि मैं इसकी जीवित तो चेतना स्वयं कार अपने आप में जड़ है ऐसे ही मेरा शरीर जड़ है ये इंद्रियां जड़ हैं वो कैमरा भी जड़ है वो हारमोनियम भी जड़ है वो चित्र बनाने की तुलियां भी जड़ हैं लेकिन इनसे कोई अगर कोई व्यवस्थित कार्य होता है तुलियों से चित्र बनता है हारमोनियम से संगीत निकलता है कैमरे से फोटो खींची जाती है तो इसके पीछे एक चैतन्य है जिसको इससे सरोकार जिसको इससे मतलब ऐसे ही हमारे शरीर की इन इंद्रियों से किसी को तो सरोकार है अन्यथा आंखें किसके लिए देखती चलो आंखें देखती हैं तो किसको वो चित्र प्रेषित करती हैं किसको दिखाती हैं काम सुनते हैं किसको सुनाते हैं जीव चकती है मिठाई का आनंद लेती है वो आनंद कौन लेता है इन सबका उत्तर एक ही है कि ये परमेश्वर ही है जो इसके अंदर इस बैठ शरीर को चलाता है और इस शरीर का आनंद लेता है इस संसार का आनंद लेता है और यही है जो क्रियात्मकता करता है क्रिएटिविटी करता है रचनात्मकता करता है यानी कुछ रचा जाता है तो वो रचनाकार उसके अंदर बैठा एक चित्र ऐसा बनता है जो दुनिया में पहले कभी नहीं बना था तो रचनाकार अंदर ही बैठा है वही रचयिता है और वो चित्र पहले कहाँ था हम कहेंगे कि ये चित्र जब नहीं बना था कैनवास के ऊपर तब कहाँ था तब तो वो उस चेतना के भीतर ही था तो चेतना के भीतर समस्त जो अब तक रचा गया है संसार जो अब चक रचा है संगीत जो अब तक लिखी गई है किताबें जो अब तक रची गई है रचनाएं, समस्त और जो अब आगे रची जाने वाली हैं वो भी चेतना में एक साथ उपस्थित हमको क्रमबद्ध क्यों प्रतीत होती हैं क्योंकि हम समय के आपाबंद में रहते हैं, हम समय के अधीन हैं इसलिए हमको लगता है कि ये क्रियाएँ क्रमबद्ध हैं पहले अब और आगे मैं छोटा था मैं बड़ा हुआ अब मैं बूढ़ा हुआ ये क्रम हमको इसलिए प्रतीत होता है कि हम समय के अधीन चलते हैं हमारा शरीर अंतरिक्ष और समय के अधीन है अन्यथा हमारा बचपन हमारी जवानी हमारा बुढ़ापा हमारे मृत्यु सब कुछ पहले से ही उस चेतना में उपस्थित है और जिस चेतना में उपस्थित है वो समय से परे है वो समय उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता न अंतरिक्ष उस पर कोई प्रभाव डाल पाता है इसलिए पिछले हमने चौदहवीं जो सूत्र पढ़ी थी उस चौदहवीं सूत्र को तो हमने पिछली बार पढ़ी थी स स्फूरकता महासत्ता देशकाल विशेषणी वो स्फूरतता के रूप में है जो हम कुछ करने के लिए उत्सुक होते हैं जो रचना करने के लिए उत्सुक होते हैं तो अंदर से जो उत्सुकता निकलती है वही रूप है परमेश्वर का और सेशा सार तया प्रोक्ता उसको सार कहा जाता है सेशा सार तया प्रोक्ता हृदय परमेश वो परमेश्वर का हृदय केलाता और देश काल विशेषणी इसमें बताया देश काल विशेषणी का मतलब बताया समय और अंतरिक्ष से परे है यह बात पूरी वैज्ञानिक बात कही जो समय और अंतरिक्ष से परे है वो कभी बूढ़ा नहीं होता बड़ा नहीं होता छोटा नहीं होता इसका क्षय नहीं होता क्यों क्षय होता है समय के प्रभाव से बूढ़ा होता है समय के प्रभाव से मृत्यु होती है समय के प्रभाव से छोटा या बड़ा होता है अंतरिक्ष के प्रभाव से लेकिन जहाँ समय और अंतरिक्ष का प्रभाव नहीं है वही देशकाल से परे सत्ता देश काल विशेषिणी बियॉन्ड टाइम एंड एक्सप्रेस समय और अंतरिक्ष से परे है वही ईश्वर है अब इसके आगे जो हमने कहा था मज़ेदार धारणा है मीठी मीठी धारणा है जो परमेश्वर स्वयं को प्रमेय के रूप में व्यक्त करता है ये तो अभी अभी अपन ने बात करी कि पूरा संसार संसार प्रमे है ना प्रमेय प्रमेय जो हम देखते हैं वो प्रमेय है और जो देखता है वो प्रमाता है इन पांच इंद्रियों का उपयोग करने वाला क्या कहलाता है प्रमाता पांच इंद्रियों का स्वामी वो प्रमाता कहलाता है और इन पांच इंद्रियों से जो कुछ वो महसूस करता है सुनता है छूता है देखता है सुनता है या चखता है उन सबको बोलते हैं संयुक्त रूप से प्रमेय प्रमेय संसार और प्रमाता है जिस संसार को भोगने वाला सुख भी भोगता है दुख भी भोगता है लेकिन वो क्या रहता है भोगने वाला प्रमाता कहलाता है। तो परमेश्वर ने स्वयं को प्रमेय के रूप इस में इस ब्रह्मांड में संसार के रूप में बनाया है। मैं प्रमाता हूं इस वक्त मेरे संसार का लेकिन आपके संसार में मैं भी प्रमेय हूँ आप मेरे को वस्तु की तरह देखते हो मैं आपको वस्तु की तरह देखता हूँ इसलिए मेरा संसार मेरा संसार है आपका संसार आपका संसार है इसलिए हर व्यक्ति अपने आसपास के संसार को देखता है तो पूर्ण संसार उसके लिए प्रमेय है और स्वयं के लिए वो प्रमाता है तो परमेश्वर सबसे बड़ा प्रमाता है और समस्त संसार उसकी अपनी रचना है इसलिए उसको कैसा लगता है कि मैं ही हूँ जो पूरा संसार जैसे मेरा शरीर मैं ये हाथ को पूछू क्या है तो मैं कहता हूं तो मैं ही हूं ऐसा ही परमेश्वर को पूरा ब्रह्मांड मैं की तरह प्रतीत होता है कि मैं ही तो हूं पूरा ब्रह्मांड इसलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर स्वयं को प्रमेय की तरह व्यक्त करता है अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात इसके आगे समझ में आती है कि परमेश्वर जब स्वयं को प्रमेय की तरह व्यक्त करता है अगर हम क्षणवर्गे कहें जैसे कुछ दार्शनिक मानते नहीं, नहीं हम अलग हैं संसार अलग है तो देखने वाला और जो दिखाई देने वाला दोनों सत्ताएं अलग अलग है तो दोनों अगर सत्ताएं अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर वो देख रहा है जो स्वयं है यानी वो किसी दूसरी सत्ता को देख रहा है जब मैं तो ये देखू कि मैं ही हूँ सिवा मेरे कुछ नहीं है परमेश्वर की भावना है और हम कहें कि नहीं परमेश्वर और संसार अलग है जैसे कि बहुत सारे लोग द्वित्वादी दृष्टिकोण से मानते हैं कि परमेश्वर अलग है संसार अलग है तो फिर वो ये कहता है कि अगर वो परमेश्वर संसार की तरफ देखता है तो कैसे देखता है कि भई ये कुछ और है और ये कुछ और मेरी बात क्यों सुनेगा जैसे आज मैं आपके घर मेहमान की तरह आऊँ आपका घर देखूँ तो आपके नौकर की क्या जिम्मेदारी है कि मेरी बात सुनेगा क्यों सुनेगा सुन ले सुन ले न सुने न सुने उसकी मर्जी क्यों क्यों उस पर मेरा अधिकार नहीं है उस पर आपका अधिकार अगर परमेश्वर इस संसार को देखता है और वो देखता है कि संसार अलग है मैं अलग हूँ इसका मतलब ये निकलता है कि परमेश्वर का उस संसार पर कोई अधिकार नहीं इसलिए उसकी स्वतंत्रता सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह लग है कि वो स्वतंत्र है लेकिन सीमित वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं वो इस ब्रह्मांड का एक छत्र स्वामी नहीं है इस तरह के प्रश्न आपको सामने खड़े हो जाएंगे और यह सत्य है कि अगर हम इस संसार को ईश्वर से अलग माने तो ये प्रश्न उत्तर देना संभव नहीं है कि क्या वो किसी और सत्ता की ओर जब देखेगा तो निश्चित रूप से उसकी सर्वोच्चता पर प्रश्न प्रश्नचिन्ह लग जाएगा क्योंकि कोई और भी सत्ता है जिसने संसार बनाया अगर उसने बनाया तो फिर उससे अलग ही नहीं क्योंकि बिना किसी मटेरियल के उसने जब बनाया तो वो खुद ही है लेकिन अगर कहें संसार और परमेश्वर अलग है तो फिर संसार को बनाने वाला कोई और, है। और कोई और है तो परमेश्वर सर्वोच्च नहीं जबकि हमारी परमेश्वर की शुद्ध अवधारणा है कि इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियामक निर्माता और हम सबका मालिक एक परमेश्वर ही है अगर हम इस एक परमेश्वर की धारणा को मानते हैं तो फिर इस संसार को परमेश्वर से अलग मान ही नहीं सकते क्योंकि वो जब किसी और सत्ता की ओर देखेगा किसी प्रमेय को देखेगा जो उससे अलग होगा तो उसकी स्वातंत्र खत्म हो जाए उसकी सर्वोच्चता पर प्रश्नोचि लग जाएगा उस उसका स्वतंत्र संसार को रचने से कम नहीं होता अब आप ये सोचो कि जब वो शुद्ध रूप में होता है परमेश्वर जब वो शून्य आयाम में होता है शिव जब वो न लंबाई है उसके पास न चौड़ाई है न ऊंचाई है न वहाँ पर कोई समय है क्योंकि अंतरिक्ष के बगैर समय का कोई अस्तित्व तो नहीं हो सकता ये बात वैज्ञानिक सत्य है अगर लंबाई चौड़ाई ऊँचाई तो उसकी नहीं है उसमें आयु, क्षय कुछ भी नहीं है तो वो पूर्ण स्वतंत्र है फिर हम कहेंगे कि जब उसने संसार रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया तो फिर उसका स्वतंत्र खत्म हो गया लेकिन ऋषियों ने अंतर ज्ञान से जाना कि उसका स्वतंत्र फिर भी उतना ही है जितना कि संसार को रचने के पूर्व था यह संसार के पुनर्विलय होने के बाद रहेगा संसार की उपस्थिति में भी परमेश्वर का स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य का मतलब होता है शुद्ध एक मात्र सत्ता यानी उसकी इच्छा की अवहेलना संभव नहीं है शुद्ध सत्ता की इच्छा की अवहेलना संभव नहीं है उसी को पूर्ण स्वातंत्र्य कहते हैं तो जो चाहे वो हो जाता क्योंकि उसके इच्छा में बाधा उत्पन्न करने की क्षमता और कहीं नहीं उसकी जो इच्छा होती है वो निर्बाध रूप से पूरी होती है इसलिए वो शुद्ध सत्ता है उसके पास पूर्ण स्वातंत्र है और वो पूर्ण स्वातंत्र संसार को रचने के उपरांत भी उतना ही बना रहता है। इसलिए परमेश्वर को क्या बोलते हैं परमेश्वर को बोलते हैं विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण वो विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है यानी वो संसार के रूप में भी है और संसार से परे भी हैं जो संसार को चलाता है यानी एक माया का आवरण है जिसके नीचे संसार है उस माया के आवरण के ऊपर परमेश्वर है जो माया से अनावरत है हम माया के क्षेत्र में हैं और वो माया के क्षेत्र से परे हैं तो दोनों के बीच में माया का एक पर्दा है और उसकी कारण हमको परमेश्वर दिखाई नहीं देता लेकिन वो पूर्ण स्वतंत्र है माया के ऊपर उससे माया भी दिखाई देती है और माया के अंदर हम भी दिखाई देते हैं इसलिए उसके स्वतंत्र में कोई कमी नहीं आती हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि हम माया के नीचे हम अपने योग बल से अपने ध्यान से अपने शुद्ध ज्ञान से उस माया को उस माया के आवरण को भेद सकते हैं और उसके बाद हमको परमेश्वर का शुद्ध परमेश्वर का एहसास हो सकता है और वो एहसास परमेश्वर के ज्ञान के रूप में होता है और उसको जानना ही उसमें विलीन हो जाना है और परमेश्वर बन जाना है जैसे तुलसीदास जी की बात फिर हर बार याद आती है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए और जो है जानत सोहें दे ही जनाए है न परमेश्वर को जानना ही परमेश्वर हो जाना है और वो जिस पर अनुग्रह करता है वही परमेश्वर को जान सकता सोई जानत जो देह जनाए वही जान पाता है जिसको परमेश्वर बता देता है यानी जता देता है जिस पर वो अनुग्रह कर देता है तो परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर हम उस माया के पर्दे के बाहर उसको अनुभूत नहीं कर सकते हम माया के पर्दे को भेदने की क्षमता हमको उसी की इच्छा से मिलती है ना तो ये कोई ताकत से मिलती है ना कोई हमको ज्ञान से मिलती है ना कोई प्रवचन देने से मिलती है तय उपनिषदों में कहा गया है कि नया आत्मा बलहीने लगते थे बलहीन व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं होता सबसे पहले तो हमको शक्ति की जरूरत है कैसी शक्ति हम उन बेड़ियों के बाहर आ सकें हम धर्म की जिन बेड़ियों, कर्म की जिन बीढ़ियों और हमारे विचारों की जिन सीमाओं के अंदर जी रहे हैं उन सीमाओं के बाहर आएंगे हमने धारणाएं बना रखी हम अच्छे हैं हमसे बाहर कुछ हैं जो बुरे हैं कुछ हैं जो हमारे लोग हैं बाकी सब पराये हैं कुछ हैं जो मेरा है बाकी सब पर है जब तक इन सीमाओं के बाहर हम नहीं आते तब तक परमेश्वर का बोध नहीं हो सकता तो नया महात्मा बलिने लग पे हमको यहाँ से बाहर आने की हिम्मत ही नहीं है क्योंकि क्यों? क्यों हम एक सुरक्षा के दायरे में जीते हैं हमको हमारा जात हमारा समाज हमारा धार्मिक वातावरण एक सुरक्षित वातावरण देता है हमको ऐसा लगता है कि हम सब साथ में हम डरे हुए लोग हैं हम सब साथ में हम डर जाते हैं कि शायद हम इसके बाहर चले जाएंगे तो शायद मैं सोचूंगा कि मैं मैं हिंदुत्व तो के बाहर चले जाऊं तो मेरे को लगता है शायद कल मेरे को हिंदू लोग मेरा साथ नहीं दें एक मुस्लिम सोचता है कि मुस्लिम के बाहर चले जाऊँगा तो कल मुसलमान मेरा साथ मिलेगा हम डरे हुए लोग हैं इसमें समूह में रहते वो समूह का नाम धर्मरज्ञ है लेकिन ये डरे हुए लोगों के समूह से बाहर आने की हिम्मत जिसमें है वही परमेश्वर के बौध का अधिकारी है तो नहात्मा बलिने लभ्यते न मेघया ना, ना बहुनाश होते बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस से भगवान नहीं प्रसन्न होता वो अनुग्रह नहीं करते बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं जिस पर पसंद हो जाए इंटेलिजेंस से क्या होता है चोर भी इंटेलिजेंट होता है बड़ी तरकीब से चुराई करता है डाकू भी इंटेलिजेंट होता है हम टैक्स है। चुराते हैं तो बड़े इंटेलिजेंट तरीके से टैक्स चुराते हैं कौन सा काम है जो बुरा जो बिना इंटेलिजेंस के हो जाते हैं हाँ, अच्छे काम के लिए तो कम इंटेलिजेंस लगता है कम प्रज्ञा लगती है बुरे काम के लिए तो ज़्यादा प्रज्ञा की ज़रूरत होती ज़्यादा ज्ञान की जरूरत होती है ज़्यादा चतुराई की जरूरत होती इस तरह से नय आत्मा बलिने लपते न मैं गया यानी इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता न बहुनाश होते खूब जाप करो उससे भी कुछ नहीं होगा लेकिन कहा से होगा न बहुनाश होते वेश खुणते तेन न लभ्यशेष आत्मा विवरते यह आत्मा जिस पर अनुग्रह कर देती जिसको संसार में वो चुन लेती अनुग्रह करने के उसी को आत्मा का लाभ होता है तो अनुग्रह प्राप्त होना ये परमेश्वर की इच्छा लेकिन ये इच्छा पक्षपाती इच्छा नहीं कि भाई किसी पर भी कर दिया आपने वालों पर अनुग्रह कर दिया उन्हें कहा चलो अनुग्रह करना हिंदुओं पर अनुग्रह कर दो मुसलमान को जान दो इस पर अनुग्रह कर दो उसको जान दो ऐसा नहीं है वो अनुग्रह किन बातों पर निर्भर करता है वो ऋषि कहते हैं सबसे पहले अनुग्रह निर्भर करता है आपके हृदय की सरलता पर आपका मन हृदय दिल कितना सरल है परमेश्वर को क्लिष्टता पसंद नहीं है सरल हृदय परमेश्वर का घर होता है सबसे पहले सरलता रिजुता उसके बाद प्रेम जिस हृदय में प्रेम है उस पर परमेश्वर अनुग्रह करता और प्रेम दायरे के सीमाओं के परे है कोई भी प्रेम अगर प्रेम है तो सीमाओं में नहीं होता कि मेरे मेरे वालों को प्रेम बाकी बाकी को मैं प्रेम नहीं कर सकता प्रेम तो वो है जिसका कोई सीमा नहीं कोई दायरा नहीं है अगर दायरे में है तो उसका नाम बदल जाता है उसका नाम हो जाता है मोह मेरे मेरे वालों पर मोह करूँ बाकी पर निर्मोही रहूँगा क्योंकि मेरे मेरे हैं इसलिए ये इन पर मैं मोहित हूँ लेकिन उसको प्रेम नहीं कह सकते कई ना कहीं हम तो उनको प्रेम करते हैं लेकिन ये प्रेम नहीं है ये मोह है एक लगाव है लेकिन प्रेम तो वो है जो बिना किसी सीमा के होता है तो जिस हृदय में सरलता है जिस हृदय में प्रेम है उसी हृदय में और साथ ही साथ वो सरल और है के स्वामी में हिम्मत है शक्ति है उन सीमाओं के उस झुंड के बाहर आने की तभी परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है कि कौन लगता है कठोपनिषद कहता है कठोपनिषद में यम महाराज कहते नचिकेता तब कि नय आत्मा बल्ली लभ्य थे न मैं, मैं थे ये नवनाशे यम देते नभ्य ये शेष आत्मा विवरण थे तमस्वामी अनुभव के क्षणमात्र में जो भी जागरूकता उपस्थित होती है क्षणमात्र में भी जागरूकता उपस्थित होती है अगला सूत्र कहता है कि हम एक क्षण के लिए भी जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे भीतर एक जागरूकता उपस्थित होती है, अवेयरनेस होती है। ये जागरूकता ही वो है कहते हैं तो हमने इसको रत्ता ना क्योंकि जागरूकता ही परमेश्वर का शुद्धतम अभिलक्षण है जागरूकता का मतलब होता है हम आसपास के वातावरण तथा स्वयं के प्रति जागरूक वही चैतन्य हैं जो स्वयं को जानता है वही परमेश्वर है जो स्वयं को जानता है अगर जो स्वयं को नहीं जानता तो जागरूक नहीं है और हम कहते हैं कि हम शिव हैं हम कृष्ण हैं कृष्णो हम आम ब्रह्मास्मि, में अनलग, ये सब बातें जब हम कहते हैं इसका मतलब है कि कहने वाला परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं कौन हूँ लेकिन ये बात सामान्य संसारी व्यक्ति के हृदय में जब पूछे तो अच्छा सा घमंडी है ये कह रहा है कि मैं भगवान हूँ इसको कोड़े मारो ये कह रहा है कि मैं खुदा हूँ इसको डंडे से मारूँ क्योंकि ये बाहर सामान्य संसारी व्यक्ति के समझ से बाहर है और अगर हम बिना इस परमेश्वर के बोध के अगर हम बोलते हैं कि अनल हम या शिवो हम तो हम सचमुच में प्रताड़ना के अधिकारी हो जाते हैं इसलिए ये बोलना नहीं समझने की बात है एक बोध की बात है कि हम परमेश्वर हैं क्योंकि हमारे में वो अभिलक्षण हैं हम क्रिया क्रियाकर्म देखो हम कोई निरंतर क्रियाकर्थ दौड़ते हैं क्या हम एक एक पैर को सोचते हैं कि हम इसको 10 इंच आगे बढ़ाना है फिर यहाँ एडी टिकाना है फिर पंजा टिकाना है और फिर अब बाएं पैर को ऊपर उठाना है अब इसको यहाँ टिकाना है हम है ना लगातार दौड़ते हैं लेकिन हम जागरूक रह कर दौड़ते हैं हम नींद में नहीं दौड़ सकते ये जागरूकता हमसे निरंतर कार्य कराती है जागरूकता ही है कि हम लगातार बोल सकते हैं लगातार दौड़ सकते हैं लगातार पढ़ सकते हैं पढ़ते पढ़ते हम लगातार पढ़ जाते हैं उसका लिखा हजार बरस पहले कागज़ आया आज हमारे हाथ में और हज़ार पहले बरस पहले उसके हृदय में क्या था आज वो मेरे हृदय में आ गया वो क्या कहना चाहता था मुझे समझ में आ गई बात हजार बरस का समय पार करके उसके दिल की बात मेरे दिल में आ गई उसके मन के भाव मेरे मन में आ गए उसके दिल का दर्द मेरे दिल में आ गया ये संप्रेषण क्या है वहाँ पर भी परमेश्वर ने ही रचना करी थी और यहाँ इस रचना को पढ़ने वाला भी परमेश्वर ही है वो हजार बरस का समय उसके लिए कोई मायना नहीं रखता अगर संसार होता जड़ अगर ये बिल्डिंग होती तो हजारों बरस बाद गिर गई होती टूट गई होती लेकिन वो चैतन्य वह आत्मा वो लिखते वक्त भी हुई थी और हजारों बरस बाद पढ़ते वक्त भी हुई है उस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया उसका आवरण बदल गया और शरीर बदल गया आज आप उत्पलदेव को पढ़ते होते तो उत्पल देव हो, हो जाते हो कबीर को पढ़ते वक्त कबीर हो जाते हो, आप तुलसी को पढ़ते हो तो तुलसीदास हो जाते हो, क्योंकि आप तुलसीदास को पढ़ोगे और जब उसके अंदर हृदय के अंदर पीड़ा होगी जब सीता की पीड़ा आपके हृदय में होगी निर्मला की पीड़ा आपके हृदय में लक्ष्मण की पीड़ा आपके हृदय में होगी तो आपको उस समय आपके भीतर तुलसीदास आ जाए तुलसीदास कितने बरस पहले थे लेकिन वो आज वापस हमारे हृदय में पैदा हो गए इसलिए समय का बंधन आत्मा को नहीं होता उनके समय से वो सब कुछ परे हैं और ये सम्प्रेषण ये क्रियात्मकता ये रचनात्मकता ये क्रिएटिविटी परमेश्वर का शुद्धतम अभुलक्षण है यानी कि हम जो दौड़ते हैं बोलते हैं करते हैं लिखते हैं चित्र बनाते हैं ये सभी करने वाला मात्र एक वही परमेश्वर है जिसने इस ब्रह्मांड को करीब पाँच से छः अरब बरस पहले बनाया था इस ब्रह्मांड के आयु बताते करीब पाँच से वैज्ञानिक कहते पाँच से छः अरब बरस पहले और करीब डेढ़ अरब बरस पहले ये धरती बनी और चेतना माया के क्षेत्र में स्वयं वस्तुओं और इंद्रियों के रूप में लेकर वस्तुओं से अंतर क्रिया करते अब ये क्या है माया के क्षेत्र में ये भी शिव है मैं भी शिव हूँ और मेरी बात ये सुन रहा है या इसकी बात मैं सुन रहा हूँ तो ये सुनाई देने की क्रिया भी शिव है तो शिव ही शिव से अंतर कर रहा लेकिन हमको ये बात माया के क्षेत्र में उस पर्दे के नीचे कभी समझ में नहीं आती हमको ऐसा लगता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो अलग है इसमें कल में कई थी बात अलग है आज जो बोल रहा है वो बात अलग है और सुनने वाला मैं अलग हूँ कल मैंने कुछ कहा था आज मैं बदल गया मैं अलग हूँ सचमुच में न मैं अलग हूँ न कल अलग था न वो अलग है न उससे अंतर करने वाला अलग है हमारी आँखें शुभ हैं देखने की क्रिया शिव है जो दिखाई देता है वो शिव है और देखने वाला भी शिव है इस तरह हमारे शिव ही शिव से अंतर क्रिया कर रहा है, खुद ही खुद से खेल रहा है क्योंकि वहाँ पर खिलाड़ी भी वही है और खिलौना भी वही है परमेश्वर ही खिलाड़ी है परमेश्वर ही खिलौना है और परमेश्वर ही खेल है ये परमेश्वर का खेल है जो संसार के रूप में चलता है जिसमें वो खुद ही खिलौना है खुद ही खिलाड़ी है और खुद ही खेल है और वो खेल के नियम भी वो खुद ही बनाता है जब धारणा से नाम एवं रूप को हटा दे तो शुद्ध चेतना बच रहती है। हम एक गुलाब के फूल को देखते हैं उसको देखते से संसार बीच में टपक पड़ता है देखते से बोलते हैं गुलाब है ये लाल रंग का गुलाब है पहले हमने पीले रंग का गुलाब देखा था वो इससे बड़ा था यह आज लाल है ये कहाँ से आया किसने रखा हमारे रधे में सत्रा सत्रह प्रश्न पैदा होते कितनी तरह की तुलनाएं पैदा हो जाती कितने तरह के विचार पैदा हो जाते हैं कितनी ही धारणाएँ बन जाती अच्छी धारणाएं बनती बुरी धारणाएं बनती कभी उस पर क्रोध आ जाता है कि ये कचरा किसने रख दिया ये फूल किसने बिखेर दिए हमारे अच्छे फूलों को किसने तोड़ दिया हमारे हृदय में उस फूल को देख कर न जाने कितनी ही भावनाएँ आ सकती लेकिन अगर हम उसपे से नाम और रूप हटा दें कि गुलाब है या लाल है या फूल है या इसका क्या सौंदर्य है सब कुछ हटा दें उसको शुद्ध रूप से अगर हम देखें तो मात्र शिव का सौंदर्य दिखाई दे क्योंकि उस समय वो आपकी चेतना देखने वाली की चेतना और उस पुष्प में या उस वस्तु में कोई भी फर्क नहीं रहेगा जो कुछ भी है उस समय वो पुष्प ही रहेगा क्योंकि ये जब होता है जब हम विकल्पों का त्याग कर सकते हैं क्योंकि विकल्प है ना विचारों के ठहरने के स्टेशन उनको हम विकल्प कहते हैं ये फूल है ये एक स्टेशन ये लाल है ये दूसरा स्टेशन ये बड़ा है ये छोटा है ये किसने रखा कहां है से आए दौड़ बासी है ताजा है ये सारे स्टेशन है विचारों के एक विचार इन जगह जगह जगह जगह इन स्टेशनों पर चिपक जाता है इनका नाम है विकल्प लेकिन इन समस्त विकल्पों से परे शुद्ध रूप से वो पुष्प निर्विकल्प रूप से शिव उन समस्त विकल्पों से परे वो शिव है ये विकल्प माया है और वो पुष्प शिव है हमको उस माया के पर्घ से बाहर उस पुष्प को देख सके तो हमको शिव दिखाई देगा और जब हम उस माया के पर्दे से देखते हैं तो हमको दिखाई देगा कि तो लाल है फूल है पीला है पुराना है पासी है बड़ा है छोटा है इस तरीके से हम उस संसार भर की आरोपना उस पर कर देते समस्त गुण और अवगुण उस पर आरोपित कर देते मात्र समय और अंतर अंतरिक्ष जिनमें भिन्नता अंतर नहीं थे समय और अंतरिक्ष में भिन्नता अंतर निहित है उसी के कारण ज्ञान स्मृति विचार आदि क्रमबद्ध प्रतीत होते है हमको ऐसा लगता है कि हमको जो मिला है क्रम से मिला हमको ऐसा लगता है कि हमने किसी चीज़ को बीस साल बाद देखा था आज उसकी स्मृति आ गई अब हम उसको समझ पाए लेकिन स्मृति समझ ज्ञान ये चेतना का ऐसा अभिलक्षण है जो समय से परे हमको एहसास होता है कि हमको कल ये चीज़ नहीं मिली थी आज मिल गई और अब ये कल खो जाएगी लेकिन वो मिलना न मिलना और खो जाना ये तीनों एक साथ परमेश्वर की चेतना में उपलब्ध है ये बात कभी कभी हमको बड़ी अजीब लगती पाना पाने के पहले न पाना और फिर बाद में उसको खो देना है तीनों हमारे साथ एक साथ हैं हमारी चेतना में तीनों चीज़ें एक साथ हैं तभी तो हम परमेश्वर को महाकाल कहते हैं कि वो समय से परे हैं बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम उसकी परमेश्वर की चेतना देश काल विशेषणी यानी समय और अंतरिक्ष से विलक्षण है जहाँ समय और अंतरिक्ष उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उनके आधीन नहीं है इसलिए वो अजर है अमर है अजन्मा है उस पर परमेश्वर या आत्मा आत्मा ही परमेश्वर है हमारी चेतना ही परमेश्वर है और वो अजर अमर अजर है जिसको बुढ़ापा नहीं आता अमर जिसको मृत्यु नहीं आती और वो अजन्मा है और इसलिए महाकाल है तो का, काल से परे, तो आज की हमारी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और अपनी ईश्वर प्रतिविद्या की यात्रा आगे भी जारी रखेंगे आज इतना ही नारायण नारायण